हिरण्यगर्भ से हिरण्य गर्भ सेम प्रमाणम हिरण्य गर्भ समस्तम अभिमान उसकी उपासना में कही गई है जो हिरण्यगर्भ उपासक है वो हिरण्य गर्भ को ईश्वर मानते हैं तो हिरण्यगर्भ गर्भ ईश्वर है इसमें क्या प्रमाण है ऐसे प्रश्न होने पर आगे कहते हैं उद्गीथ ब्राह्मणे तस्त्मते लिंग सत् जीवत्व ना्य कर्मा लिंग सत्व उ्राह्मणे तस महात्म्यम अति विस्तृतम विस्तार से कहा गया है हिरण्य का महात्म्य विस्तार से कहा गया लिंग अस्य जीवत्व न लिंग सर्जत है ऐसे कहते हैं हिरण्य गर्भ को ईश्वर मानने वाले कहते हैं अस्य लिंग सत्य जीवत्व न कर्मादि अभावत क्योंकि कर्मादि अभाव क्लेश कर्मादि नहीं होने से जीव तो, जीवत तो नहीं रहेगा ईश्वर ही होगा लिंग शरीर तो है किन्तु कर्म क्लेश कर्म विका आदि नहीं होने से यह लिंग शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ जीव नहीं है ऐसा कहते हैं जो हिरण्य गर्भ को ईश्वर मानते हैं ननु लिंग शरीर योगे जीव है श्यार लिंग शरीर होगा तो जीव होगा इतना आशंकी अविद्या काम कर्मा भावा न जीवे क्या अविद्यामित राग देश अविवेश पंच क्लेशा है क्लेश कर्मादि नहीं उनसे न जीवो, जीव नहीं ऐसे कहते हैं उन लोगों। लोग हिरण्य गर्भश्वर मानने वाले वस्तुतः वेदांत सिद्धांत में उसको जीव रूप से कहा गया है ईश्वर कारणोपाधि क्या ईश्वर सूक्ष्म सर्वोपाधि हो गया तो जीव हो जाएगा किंतु वो कहते हैं इस तरह क्योंकि किले से कर्मादि नहीं है लिंग सत्य भी तस्य जीवत्म से न कर्मादि उससे के आगे हिरण्यगर्भ गर्भ की अपेक्षा स्थूल सर अभिमान विराट भी है विराट के उपासना करने वाले है क्यों वो कहते हैं केवलम लिंग सर्ज से स्थूल देहम विहाय अनुपलभ्य मानवाद स्थूल देहम विभाग त्याग धातु का विवाद देह को त्याग करके लिंग सर्ज से केवल अनुपलभ्य मनत्वात स्थल देह के बिना केवल सूक्ष्म नहीं लिखता है इसलिए स्थूल सर्ज समस्त अभिमानी विराट एवं ईश्वर जो समस्त स्थल सर्ज अभिमानी है जिसको विराट कहते हैं प्रजापति भी कहते हैं ईश्वर वही है ऐसे कहते हैं विराट के उपासक स्थूल देहम विना देहो न क्वापि दृश्यते देहो न क्वाते वैराजो देह ईशोरा सर्वतोमस्तका विना लिंगदेह क्वा न दृश्यते कितने में? दो पहला पद क्या है को क्या होती है सप्तमी सप्तमी के अर्थ में किमोत कुमें सतवा क्वाति बनता है अभ्य सप्तमी के अर्थ में क्वापी कुछ न दृश्यते दे। फूल देह के बिना लिंग देह कहीं नहीं दिखता है लघु बनता है कौश किमोत कुआती किम से अत होता है और किम को कु आदेश होता है अत, पर अत करेगा किम को होगा क्व अतु का बन जाएगा कैराजो देहो ईशो अत वैराजो, वैराजो देह विराज प्रातिपदिक विराज अयम इति वैराज तमाम अन्न हो जाएगा विराज अयम अन्न हो जाएगा आदेश बुद्धि हो जाएगा बन जाएगा वैराज हा। वैराज देह देह है बैराज विराट का देह प्रातिपति के विराज जकार प्रथमात का विराट विराट विराजो विराजह विराट व्याम ऐसे बनता है जकारांत तो विराज अयमित बैराज देह ईश अत अतकार स्थल सर्ज के बिना लिंग सर्ज नहीं होने से विराट का जो देह ही है यही ईश्वर रहे देह कोई ईश्वर कहने का अभिप्राय फूल देह अभिमानी ही ईश्वर है विराट है वो कैसा है सर्वोत्तम मस्तक आदिमान मस्तक आदि चक्ष सर्वत्र है, है जितने जीव का मस्तक चक्ष आदि सब विराट का ही है क्योंकि समस्त पूरा स्वर अभिमानी है जैसे वृक्ष अलग अलग कहेंगे वन में नाम होता है वृक्ष तो सब वृक्ष को मिलाकर कहते वनम सब अलग अलग स्थल सर्र है अलग अलग मस्तक चक्षु हस्तपाद हाँ आदि है किंतु विराट का सब सज्र में अभिमान होने से समस्टी सब चक्षु हाथ पाद आदि सर्वत्र है ये विराट ही ईश्वरी से कहते हैं ओम। तत्सद्भाव प्रमाण मैं सद्भाव तराट उसमें हमने प्रमाण देते हैं सहस्र शीर्षेत्य विश्वत चक्षुरी सुत मिहुरिशम विश्वरूपस्य सहस्रशिषा विच्रुत विश्वक ये कहते हैं सर्वदा विश्व रूप सर्वदा चिंतका चिंतता विश्वरूप भगवान का विराट का, का चिंतन करने वाले उपासना करने वाले वही कहते निरंतर चिंतन करने वाले उसको ईश्वर मानते भी वाक्य मिति से सही से वाक्य श्रुति में आया विश्व रूप से विराट उपासका विराट की उपासना करने वाले विराट को ईश्वर कहते हैं ईश्वर oh. के विषय में भिन्न भिन्न मत वाले भिन्न भिन्न मान्यता के अनुसार उपासना करते हैं भिन्न भिन्न मत प्रदान करते हैं तो पूर्व में दोष देकर कि विराट को ईश्वर कहेंगे तो उसमें दोष दिखा करके अन्य मत कहते हैं दोष दोषदृष्ट विराट को ईश्वर मनेंगे तो दोष दे करके देवता अन्य देवता को आश्रय करते हैं अन्न लोग पापादे क्रिम्यादेर शेष ततचुर्मुखो देव गुरु एवेशो नेतर कुमान पानी सर्वतः पानी पा दी सबूर यदि हाथ पाद कहेंगे कृमिकीटादि भी स्वर हो जाएंगे किड़े मुकड़ आदि के ईश्वर हो जाएंगे ये कहते हैं दुष्ट दृष्टि दे करके तथस चतुर्मुख देव एवं ईश्वर चतुर्मुख चतरी मुखान यश्य चारिमुख वाले ब्रह्मा ही जो देव है वो ईश्वर है नेतर उपमान इतर न अन्य कोई पुरुष नहीं है चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी के उपासना करने वाले तो उसको ही कहते वही ईश्वर है अलग अलग मतभेद है ये कदम सर्वता हज पद रहेगा तो कुमें कीड़े कीड़े मकड़े पशु पगी सब ईश्वर हो जाएंगे इसे ब्रह्मी चार मुख वाले ईश्वर है एवं कई रुच्यते इत्यादा इसे कौन कहते हैं ब्रह्मा जी को ईश्वर कहने वाले कौन है पुत्र सम तमुपासीसीनासु प्रजापति ही। प्रजा असृजत्तेहर प्रजा उजापति उत्तरासना एवं एवमाहु। पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मांजी की उपासना करने उपासना करने वाले ऐसे कहते हैं। तम कथ ब्रह्म उपासना पुत्र के लिए उसकी उपासना करने वाले ऐसे कहते हैं ईश्वर उप्रोक आस उपिशन धातु छानच प्रत्य करना लटल लटल सत्य सनचा व प्रथमा समान आदि करने कर्तरी सानच करने पर आस के आगे शान के आकार को ई हो जाता है ई ईदास आस परे सानच के आकार के ई हो जाएगा आस अगर ईन हो जाएगा आसीन उप्रपासन बहुचन उपासना पुत्र के लिए ब्रह्मा जी को उपासना करने वाले एवं आहो ऐसा कहते हैं और श्रुति भी देते है उदाहरण थी अमी अमी वो लोग श्रुति क्या श्रुति है प्रजापति ही प्रजा अस्रजत इत्यादि प्रजापति ने प्रजा की सृष्टि की इत्यादि श्रुति को भी उदाहरण देते है प्रजा अस्रजत इत्यादि श्रुतिम च अमी उदाहरणती अमी शब्द किस प्रतिविधि क्या बनता है अदस कैसा रूप बनता है प्रथम अंत क्या है अदस ने असो असो अमो अमी सचिव बहुजन क्या बनी अमीश अमीष क्या सचिव प्रमाण प्रजापति प्रजा असृजत इत्यादि वाक्यम तणमाहु प्रमाण कहते प्रजापति प्रजा असृजत इत्यादि श्रुति के भी प्रमाण से कथन करते है एक भागवत मतम है भागवत मत का नहीं भागवत पढ़ने वाले ये अर्थ नहीं एक मत का नाम है भागवत मत भगवत इदमित भागवतम इदम तो भागवत मत एक उसका विचार ब्रह्मसूत्र में आता है वो क्या कहते हैं विष्णुर्ना भे सूतभू वेद कमल जत विष्णुश इहुर्ष्णु लोके भागवता जमा वेदा शब्द है अत्य संत से दीर्घ होता है वेधा कमलज विष्णु नाभे समुद्भ विष्णु के नाभि से वर्ना नाभि कमल से कमलज है उनका नाम है नाभि से कमल निकला कमल से ब्रह्मा जी समुद्भूत प्रकट होते हैं तत इसलिए ब्रह्मा से ईश्वर होंगे उनके पिता सानी होगे विष्णु उनसे के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ततः विष्णु रे व ईस लोके भागवत आजना भागवत मत वाले कभी विष्णु ही ईश्वर है ऐसा कहते ही क्योंकि उनके ना भी कमल से उत्पन्न हुए इसलिए लोके शैबाना मतवाह एक शैव मत है यह नहीं कि शिव जी की उपासना जितने करते है मंदिर में जाते ऐसा नहीं सन्यासी लोग शैव नहीं है सन्यासी तो पंच देवी की उपासना करते हैं गणेश नारायण शिवजी सूर्य देवी ये पांच देवी की उपासना करते हैं ये वैष्णव शैव ये नहीं वैष्णव अलग है साइबा मत अलग है दक्षिण में कुछ लोग है शैव शिव जी की उपासना करते हैं और कुछ वैष्णव है उनके परस्पर बहुत विरोध है वो विष्णु का सब कुछ ऐसे शिव मंदिर है तो मंदिर तो को भी नहीं देखेंगे मुखो दल करेंगे <laughs> और कुछ साइबा है विष्णु के तिलक को भी नहीं देखेंगे उनके मुखा नहीं देखेंगे तिलक जैसे करेंगे तो वैष्णव है कुछ है लिंगायत वो यहाँ लिंग बांध कर रखते हैं ये मंदिर नहीं रखे थे यहाँ लिंग यहाँ रखते हैं लटका रखते हैं दक्षिण में परस्पर बहुत विरोध है ये शैव आगम मत और अपन जो सन्यास मत है सन्यासी संप्रदाय में ये शैव वैष्णव आदि कुछ नहीं तो पांच देव की उपासना करते हैं विष्णु की उपासना करते शिव की मानते हैं शैव वैष्णव ये तो वैदांत भेद वैदिक है माता है ये अलग ही साईं शिवस्य शिवस्य शिवस्ारान्वे साशक्तस्त शिव ईशो न विष्णुरीहुरी शिवः द्वितीय पद में कितने पद है चार ही पहला पद क्या है शारंगी. सारंगी सारंगी ठीक है सारंगी आगे असक्त सारंगी असक्त सारंगी क्या है सारंगो सारंग सारंगी विष्णु है सारंग वाले विष्णु है शिव से पादो अन्वेष्ट तुम असक्त एक बार शिवरात्रि कथा में आता है ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद हो गया कौन उन्होंने बड़ा वो ब्रह्मा जी कहते में बड़ा, बड़ा। विष्णु जी कहते तुम मेरे नाभि कमरे से उत्पन्न हुआ तुम कैसे बड़े हो ब्रह्मा जी कहते हम तो सबसे बड़ा है आप कहा से कहा आपको कम जानता है कहा समुद्र में लेटे को कम देखता है आपको ऐसे करके फिर विवाद हुआ तो विवाद हुआ तो शिव उनके विवाद भ्रमण को खत्म करने के लिए एक निर्मल ज्योति स्तंभ रूप से प्रकट हो गयी विवाद करते करते जो देखे क्या स्तंभ प्रकाश दिखता है दोनों की दृष्टि उधर चलेगी विवाद मतलब खाली इतने इतने मात्र नहीं बहुत विवाद करते करते इनके कर्ण उनके कणो इनके पासुपत्र, इनके अस्त्र अस्त्र प्रयोग होकर एकदम कंपने लगा बहुत कुछ विवाद उनके सब शिव ब्रह्मा जी में उनके जब लगा बहुत अधिक हुआ शिव इसे स्तंभ रूप से ज्योति रूप से प्रकट हो गयी कि जब देखे कि धोना के माने में विचार आया अभी इनके हम अंत देखेंगे जो उनके अंतों को देखे लगा वही बड़ा है में समझता होगी तो विष्णु भगवान नीचे गए ब्रह्मा जी ऊपर गए ऐसे कथा उसमें आती है ऊपर गए विष्णु जी भगवान बराह को लेकर खोदा करके अंदर कर, कुछ दूर गए फिर वापस आए जितने गए थे नीचे और ही जहाँ गया और नीचे देखे फिर वापस आ गए ब्रह्मा जी ऊपर गयी गए ऊपर गए बहुत जाने पर कुछ नहीं मिलता फिर ऊपर जाते हैं। बहुत दूर के बाद देखे वहां से के पोस्ट पर गिर रहा है फिर उसको पूछे तुम कहाँ से आ रहे हो ये पूछा तुम कहा जा रहे हो ना हमें ये जो जो स्तंभ है उसके अंतर तक जाने के लिए केतकने काम मूर्ख हम वहाँ से निकलते समय कितने ब्रह्म चले गए कहाँ से आ रहे तो मुख से गिरे मध्य तक नहीं आए तो उसके बीच में कितने ब्रह्मा चले गए तुम्हारे जैसे कितने करोड़ ब्रह्मा चले गए तुम वहां तो कहा जाओगे फिर कहे कितने दूर क्या है कितने करोड़ ब्रह्मा हो जाएंगे तुम्हारा ये समाप्त हो जाएगा ब्रह्मा जी का अभी तो सौ साल है हमारे एक हजार हो चतुर्युग होगा तो ब्रह्मा जी का दिन है और एक हजार चतुर्जुग हो, हो ब्रह्मा है। तो जी का रात है ऐसे ऐसा करेंगे तो ब्रह्मा जी का सौ वर्ष है तो कितने ब्रह्मा चले गए तो ब्रह्मा जी ने फिर उनको, उनको उनकी प्रार्थना कर बताया एक काम करना आप थोड़ा मेरे साथ आओ विष्णु को थोड़ा था कह देना कि मैं उनके ऊपर देख कर आया उनके पैर पकड़े था <laughs> <laughs> <खुछाम> देखिए <laughs> तो क्या वाले ठीक है बेचारा ब्रह्मा कहते है तो चलो बड़े लोग कहते तो मान लिया <laughs> तो आ करके फिर कहा कि हमने देखा ऊपर देख कर आया और ठीक है कहते कि पुषको तो विष्णु ने पूछा आपने देखा ना ऊपर देख कर आया हाँ कर दिया तो विष्णु फिर सरल है ब्रह्मा जी की पूजा करने लगी ठीक है आप ये बड़ा है तब तो शिव प्रकट हो गए <laughs> ये वीरभद्र को सब उतर इनको खड़गत से पूजा करो ब्रह्मा जी फिर श्री बाद में श्री स्तुति करके विष्णु तो उनको रखे फिर किन्तु उनको अभिशाप दे दिया आज से तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी ब्रह्मा जी को कहा और विष्णु को कह दिया शिवजी ने वर दिया आपके आपकी पूजा हमारे बराबर आज से होगी जैसे हमारी पूजा होती है जैसे आपकी पूजा होगी बराबर क्योंकि आपने सरलता के उसका माना और उसको शाप दे दिया फिर उन्होंने प्रार्थना की विष्णु ने प्रार्थना की तो पूजा बिल्कुल नहीं हुई तो कैसे होगा तो आपके दर्शन हुआ तो कुछ ऐसे कहने से फिर श्री ने कहा ठीक है सौ तो याग में आपकी पूजा होगी जो याग करते उसमें ब्रह्मवरण के क्या जगह है ब्रह्मा जी पूजा होती आप है और तीर्थ में ब्रह्मा जी का मंदिर है और ब्रह्मा जी का मंदिर भगतान में नहीं है तो कहते कि पुस्तक होगी श्रविजी ने साप दिया तुम हमारा मैं मेरे ऊपर तुम नहीं चलोगे तो तुम हमसे हम ग्रहण नहीं करेंगे तो उन्होंने फिर प्रार्थना करने से कहा मेरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा सात साल कैसे होगा तो कहे नहीं मैं ग्रहण नहीं, नहीं करूँगा इतने हो सकता है तुम हमारे भक्त लोग तुमको धारण करेंगे जब नाचे करेंगे उनके पास से कभी गिर जाओगे मेरे ऊपर पर इसे तो हो सकता है सीधा हम केतक ग्रहण नहीं करेंगे तो केत की पुष्पों को शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाते इसे कहते हैं ये कहते हैं जो शैव है इसको लेकर कहते देखो विष्णु कैसे बड़ा है शिव जी के पहाड़ को अन्वेषण करने के लिए गए तो विष्णु असमर्थ हो गए। फिर विष्णु कैसे बड़े होंगे कहानी असर तथा शिव ईशो ना विष्णु विष्णु ईश्वर नहीं है शिव जी शैव शिव शही शैबा आगम मान न आगम प्रमाण को मानने वाले इसे कहते हैं शैवा के गाणपम पुत्रयं साधय विघ्नेशं सोप्य पूजयत विनायक प्राहुरीशु गाणपत्य माता सोपी शिव शिवजी भी गणेश की पूजा की शिव जी ने पूरा तय साधु तीनों पूर्व को नष्ट करने के लिए त्रिपुरा को जीतने के लिए विघ्नेश और गणेश की पूजा की यह रामचरितमानस में आता है शिवजी विवाह के समय पहले गणेश की पूजा भी गणेश अग्र पूज्य है तो ये अनाधिकाल से से चल रहा है ये कोई एक बार नहीं कल्प कल्प राम अवतार राम से मन से माया कितने बार हो गए कितने बार ऐसे तो पूर्व पूर्व कल्प के अनुसार लेकर के ऐसे चलती परंपरा, गणपति की पूजा के बिना कुछ नहीं पहले जब गणपति पूजा होगी तो ये भी त्रिपुरा साधई तो नष्ट करने के लिए जितने के लिए विघ्सम सोप अपूजित तो शिवजी ने भी पूजा की इसलिए विनायकम अपूजित तो विनायकम प्राहम ईसम विनायकम प्रहु विनायक को गणित को ईश्वर कहते कौन कहते गानते रहता गणपत्य गणपत्यम क्या सूत्र लग गया है गणपति सबसे यह कहने के लिए मैं सूत्र पूछता हूं क्या सूत्र लग गया है तस्वीर नहीं तो कांड में तो है देखो कुछ समझ से करे बोलना खाली बोलते जाता है एक बारे की तो कुछ नहीं बोलते जाओ मैं कहता हम ऐसे बोलना है तो कौन ची दस मिनटी से इसे बोलते जाओ कोई एक लग जाएगा सूत्र <strep Review> <�������ह> है द्वितीय द्वितिया पत्युतर प्रधान लघु कांध में है क्या सूत्र दत्तर प्रधान पति उत्तर पद गणपति उत्तर पद से अन्य होगा गणपत्य बन जाएगा होना न्याय अन्यत्र दिशती इसे न्याय से अन्यत्र भी कहते बहुत लोग बहुत प्रकार मानते हैं एव मे स्वस्व पक्षानेथान्य मंत्रवाद कल आदि नाश्रि प्रतिपेरे एवं अन्य अन्य है कोई भैरव की उपासना करने वाले कोई महिला आदि विभिन्न उपासना करने वाले स्वस्व पक्षी अभिमान न अपने पक्ष के अभिमान करके अन्यथा अन्यथा प्रतिपे धीरे प्रतिपादन किया मंत्रार्थवाद कल्पादीन आश्रित्य मंत्र अर्थवाद कल्पादि सूत्र इसको आश्रय करके विभिन्न विभिन्न मत प्रतिपादन किया है बहुत उपासना करने वाले अन्य का अर्थ क्या है भैरव महिला लादिपास भैरव के उपासक है महिला लाभिरोपासक है अन्य थाने था निशा वर्णन कारण क्या है कारण माव स्वस्थ पक्ष अभिमाना जो जिनका पक्ष जो पूजा करते हैं उसमें अभिमान है अत तो यही हमारा ईश्वर है तब तब तक तत्त प्रमाण नि संति रही थी प्रमाण दिखाते मंत्र मंत्र है वेद में कुछ मंत्र है कुछ अर्थवाद है कल्प है उसमें कुछ कुछ आया उसको लेकर के कोई किस लेकर के आश्चर्य करके प्रतिपादन करते हैं विन्न मत है ये आगे कहेंगे कहाँ लेकर के वृक्ष मांस अश्व पेड़ कितने पूजा करने वाले बहुत तो मत है ओम ओ न पूर्ण पूर्ण मुद्यसे पूर्ण चूर्ण ओम शांति शांति शांति